आपद्यते तत्राह। वरूप ही प्राप्त हो जाता है कवैसा है लीयते पुनः पुनः यदा नीक्षिप्यन दीयसे चित्म नीक्षिप्युन अलंगनमनासम निष्पन्न ब्रह्मतस्त यदा नमनासम निष्पन्न ब्रह्मतस्त पुनः अलिंग नभासम निष्पन्न ब्रह्मतस् यदा चित्त न लीयते लय का अभाव निक्षिपति पुनः न पुनः न पुनः विक्षिप्य लय का अभाव और विक्षेप का अभाव लय विक्षेप दो प्रतिबंध है अनीन इंगन ही चलने चेष्ट है अनिंगण उसके द्वारा चेष्ट का अभाव स्थिर हो जाए अनी राग आज वासनाशून्य है तो अनासम अनाभा से रसाधकाभा आभासित तदा ब्रह्म निष्पन्न एक चिंत ब्रह्मचरपुर जाता है अपना धर्म सामते अधिषा ब्रह्मचरती हैकाररिदिविष्य ब्रह्म सम्पन्न होती है तीन प्रकार प्रतिबंधता दो तो है लय और विक्षेप पूर्वाध में कहा गया और अनिल के कह दिया अन्य है कसाय भाव राग आदि के जरा सब्दिभाव होता है कसाय, ये तीन हो गया और अनाघास को अलग कर दिया रसस्वाद को फल क्या व्यूहित है रसस्वाद है उसको अलग करके का विषयाकार रहता त्रिविध प्रतिबंध विधुर विषयाकार रहित विषयाकार रहित जो कहा है रसास्वाद रसास्वादन से सुख विषय होता है तो विषयाकार रहित का रसास्वाद रहित है विषयाकार रहित कह करके रसास्वाद का अलग पुस्थक कर दिया और त्रिविध प्रतिबंध में तीन प्रकार प्रतिबंधों में से लय विक्षेप और कसाय ये तीन लय विक्षेप जन श्लोक के पूर्वाध में कह कसाय तो अनिंग श से कहा गया अनाथा के शब्द से का भाव उसको टीका में विषयाकार रहितम कहकर कुथ खत्म किया चार प्रकार में से वो रसस्वाद को अलग कर दिया क्योंकि रसस्वाद से फल के ब्रह्मस्वरूप होने के क्षण में रसास्वाद रसास्वाद के समाप्त अनुपल पर हो जाता है रसस्व को अलग करने से और तीन प्रकार है लय विक्षेप और कसाय यदा <coughs> चित्त अवतिष्ठते तदा ब्रह्म सम्पन्न होता है अक्षराणी व्याचे श्लोक के शब्दों की व्याख्या भगवान करते हैं यथोक्न उपाय नगृहित चित्त चित्त का निग्रह करने पर कर सुसुति न लीयत सुश्रुति में लय होता है न पुनर्विशय में विक्षेप नहीं होता है अन्य गण का निवात तो प्रदीपकल्पन वाईरूपदीपात तो का यथोन उपायन निग्रहितम कहा उपाय क्या है ज्ञाभ्यास अभ्यास ज्ञा के अभ्यास वैराग्य निग्रहितम निगृहित विषेभ्य को निग्रह करना विषय करना सेमुखकरण दोसदृष्टिकर वैराग्य से न लीयते कहक निद्रावशेन कारणात्मकता गतम निद्रा के परवश होकर के चित्त कारण अज्ञान को प्राप्त हो जाता है लय हो जाता है कारण रूपण अवस्था नहीं लय चित्त अज्ञान रूप से हो जाएगा तो सूची अवस्था में निद्रा के कारण न कम से उस समय कारण कारणात्मकता न गतम चित्तम भाष्य में आया अचल अनदन का अचलम अचल अचल का रागादि वासनाश वासना होने पर चित्त में चलन होता है अचल ये वाना भाव होता है अचल दृष्टान निवात प्रदीपकल्पन वायुरोपके अनाभास न कचित कल विषय भाव विषय रूप भाव नहीं होता है का, अभाव क्या यद लक्षण चित्त ऐसा लक्षण वाला चित्त तदा निष्पन्न ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो जाता है निष्पन्न चित्त चित्त ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ठीक है कि ब्रह्म कारण लक्षण चित्त यहाँ संपद्य है तय विषेप कषायादर हुआ तो किस रूप रहेगा ब्रह्मा कारण, ब्रह्म तो ब्रह्मण ब्रह्मण्ड ब्रह्मकार वृत्ति तो ब्रह्म अहमस्म ब्रह्म भूति का प्रभाव तो चित्त का अन्य धर्म सामसे चित्तस्व ब्रह्मकार हो जाता है यदा संपद्य है ब्रह्म होता है निष्पन्न ब्रह्म स्फुटी ब्रह्म निष्पन्न निष्पन्न ब्रह्म उसका ब्रह्मस्वूप निष्पन्न चित्त हो जाता है असंप्रज्ञात सामूपे चित्तम अभिस्प्य तब ब्रह्मस्वरूप विषिस्तु संप्रज्ञात समाधि कहते धीरे धीरे अभ्यास करने पर लय विक्षेपास्त रहित हो जाता है तो असंप्रज्ञात समाधि जिसमें त्रिपुटिवर्जित ध्यान ध्येय मान नहीं होता है वृत्ति का प्रभाव समाज व्यवस्था में ये अभी अभी होता है अभी ब्रह्मा तो, तो ब्रह्मा है कहते हैं निर्वाण्यम सुखम उत्तम शांत सुखमुत्तम सर्वज्ञं सर्वज्ञं सर्वज्ञं स्वस्थं स्वस्थं शांतं सुखमुत्तमं स्वस्थे स्वस्थ स्वस्थं सरुपस्थित शांतं शांत रहता है सन्र्बाण निर्बाण सह वर्त निर्वाण होता है थी थी, निर्वान, निर्वान होता है, दुख रहित अकथ्यम कैबल्य मोक्ष तदूपेत दुखरहित हो, हो जाता है, जो कथ्य अवचनीय अजम अजेन गेन सर्व परच्य अजेन गेन जेय अज है ब्रह्म तदिन्न होकर अजय ब्रह्मित जेन अव्यतीत अजयन गेन, गेन तृतीय तद अभिन्न होकर अजयन गयेन अभिन्न अजम अजय गेय ब्रह्म अजन् तदूप हो जाता है तत्र त्र विदुषा सदाह विद्वा की सम्मति, समाधि सर्वक्ष्योमालक्षण ब्रह्मिका यथोक्त पर सात्मनिस्थित यथोक्त असंप्रज्ञात सधिलक्षण ब्रह्म असंप्रज्ञात सधि न लक्ष्यति साक्षात् असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा साक्षात क्रीय ब्रह्म से यथसुखमतिशय वास्तवन सुख है आत्मसत अनुबोधलक्षण आत्मा सत्य उसका अबोध शास्त्राचार्य प्रदेश साक्षात्कार यही लक्षण जिसका सुलक्षित होता है परमात्मसुख आनंद स्वस्थ का स्वात्म स्थित सभी शाद का सर्वानृतम सर्वानृत अज्ञान अज्ञान कार्य से अज्ञानकार्य सवाहम टीका तस् परम पुरुषार्थ पुरूपताह वही ब्रह्म परम पुरुषार्थ है सुखम परमार्थ सुखम वैश्यकम सुखम व्यवच्छेद तुम परमार्थ विशेषण केवल सुख कहेंगे तो विषयजन्य सुख का भी ग्रहण होगा इसका व्यवच्छेद करने के लिए इस व्यावृत्ति के लिए परमार्थ सुख का वैसे सुख नहीं वैसे सुख अनित सुखा भाष वास्तव सुख नहीं है परमार्थ वास्तव सुख है नित्य है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ही किंत ज्ञान क्या हो। इसे ज्ञान से क्या होगा सत्यानुबोध लक्षण प्रयोजन आत्मसतु आत्मसत लक्षित होता है तक से आगमाचार्य अरोधेना बोधेन लक्ष्य है सत्य है आप नगम आचार्य अनुधि न बोधेन बोध का विशेषण है आगमाचार्य आचार्य अनुधि आगमोपदेश आचार्य आगम शास्त्र में जिसे कहा गया आचार्य के उपदेश के अनुरूप उसके अनुसार ही बोध होता है वही बोध यथार्थ बोध है लक्ष्य स्वाप्य ब्रह्म यदि आपने आत्मसत्यानुभूत लक्षण जैसे साक्षात्कार होता है तथ्य स्वहिमा प्रतिष्ठा आह वही ब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित है स्वाप्य में अपने स्वरूप में स्थित है सर्वस्य सर्वस्य अनर्थस्य अनर्थस्य सब अन के उपम होता है लक्षेपा उपलक्षित उपलक्षित होता है अंतकुख्यावृतर जी सर्वानसम शांत निजतिश आनंद निरवशेषनोच्छिश्चे लक्षण मोक्ष आचक्य है के स्वरूप निरतिश आनंद के अभिव्यक्तिरतिश निर्गत अतिशयस्मास्ती अतिशयस्म सेशयनीधिक निरतिश्चन निरतिशय आनंद तस्था अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति होती ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति हो तो अभिव्यक्ति होती स्वरूप होने से प्राप्ति नहीं नित्य होने से केवल अभिव्यक्ति होती निरवशेष अनर्थ उच्छेद अनर्थ का उच्छेद औषध सेवन आदि के द्वारा अनर्थ उच्छेद होता है भोग सेवन अनप्त होता है किन्तु निरवशेष नहीं कुछ अनर्थों का नाश हुआ तो और कुछ अनर्थ है और कुछ अनर्थ होने वाले ये निरवशेष अवशेष नहीं रहेगा अत्य गुच्छेद और आगे कोई अमृत नहीं होने वाला संपूर्ण अमृत का उच्छेद ना यही एवं लक्षण ये एक तत्कद्रह्म इत्यास्य तो ब्रह्म कैसे होगा मुख्य संख्य संबंध स निर्वाण करते निर्वृत कवल सह निर्वाणन वर्त है सन्निर्वाण मुक्ष के साथ ही मुख्यस्वरूप निर्वाण दुखेद निर्वाण अर्थ क्या टिप्पणी दुख से रहना ये निर्माण तीरगुणादिमाधुर्यभेदेव स्वानुभविगम्य अवाच्यम आह सच अकथ्यम न कथ्यम अकथ्यम न सचेत करते वो आनंद कैसा है स्वानुभव मात्र अधिकम अपने अनुभव से केवल कथन किया नहीं जा सकता सामान्य शीर पीते हैं गुड़ खाते, खाते हैं सब लोग मधु भी खाते है इच्छु रस गना रस पीते हैं तो मीठा है तो क्या भेद है क्षेरा मीठा है गुड़ा भी मीठा है मधुर भी मीठा है इसमें भेद क्या है कोई नहीं बता सकता कह नहीं सकता है सबको अनुभव भे है भेद है जरूर अनुभव करते लेकिन क्या भेद है कोई भेद कुछ कहेगा तो वस्तु का भेद हो जाएगा मधुर में भेद नहीं कर सकता मनुष्य क्या सरस्वती नहीं कह सकता शब्द के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता अनुभव करते सब मीठा है वो तो मधुर में क्या है कम ज्यादा मधुर इस तभी नहीं कर सकते कम ज्यादा मातृ ही नहीं होता और कुछ मधुरता में, में और कुछ भेद है जो अनुभव गम्य है इसी प्रकार जो सुख है अत्यंतिक सुख है स्वानुभव मात्र अधिकमे कथ्य है, है। इसलिए कहा गया अकथ्यम सुखम उत्तम सच्चा अकथम न शकते कथाई तो नहीं कहा जा सकता अत्यंत असाधारण विषय तो साधारण विषय असाधारण विषय जो साधारण विषय गुण अच्छे अक्षर आदि वो भी नहीं कहा जा सकता है ये तो असाधारण विश्व उत्तर स्वरूप है थी। ना परमा सुख में तदाने तो उपादय परमाथ सुख कहा इसका प्रतिपादन करतेखम उत्तम निरतिशयम ही तद तो योगी प्रत्यक्ष में निरतिशय सुख है योगियों के प्रत्यक्ष होता है साधारण नहीं टीका नही सर्वेशाव भाया आशंका सौके से सुख का भान हो जाए योगी प्रत्यक्ष है ज्ञान होने पर ही प्रत्यक्ष होता है ज्ञान से अजात से वैधर्म दृष्टान्त माह और ज्ञान ब्रह्म से अभिन्न है अजम अजात है उसके लिए दृष्टान्त देते हैं। अजन्मा ब्रह्म एक है उसके सौ अमित है इसलिए वैधर्म दृष्टान्त देते है यथा न जातमित अजम यथा विषय विषय विषय विषय येष विषय विषयको ये सुख नहीं ज्ञान विषयो विषय विषय ये क्योंकि सुख सब विषयक नहीं होता है विषय ज्ञानस्य यहाँ तषय विषय घट को विषय करने वाले ज्ञान हे ये घट विषयक ज्ञानम घट विषय को ज्ञान हो पट विषय को ज्ञान हो रूप विषय को ज्ञान हो ये ज्ञान सौ विषय विषय विषय विषय ये ज्ञान से विषय विषय विषय विषय विषयक घट आदि को विषय करने वाले जो ज्ञान है वो ज्ञान ज उत्पत्ति वाला है कि यह ज्ञान ब्रह्मस्वरूप ज्ञान अजमे विलक्षण अजेन अनुत्पन्न ज्ञान अजयनुत्न जेय ब्रह्म सर्वज्ञ जेय ज्यम सत्मस तज्ञे सर्व ब्रह्म ब्रह्म सुख सर्वि सर्व तज्ञ ज्ञानूपे परचक्ष्यतेम कर नाम उपाय नाम परमाथ सत्य सचिव अद्वैत हानि जितने उपाय कहोगे वैराग्य ज्ञानाभ्यास आचार्य उपदेश शास्त्र ये सब उपाय पारमार्थिक वास्तव्य है या नहीं पूर्व पक्ष विचार यदि पारमार्थिक सत्य है उपाय सब तो ब्रह्म का अद्वितीय ब्रह्म है और उपाय भी पारमार्थिक हो गए तो अद्वैत क्या अद्वैत नहीं हुआ उपाय भी पारमार्थिक हो गए बहुत उपाय सत्य नहीं है अन्यथा तदप्रमित उपाय वास्तव नहीं अवास्तव तो उपाय से ज्ञान कैसे होगा अन्यथा कसा ब्रह्म अप्रमित ब्रह्म की प्रमित नहीं भी क्योंकि वास्तव को उपाय ही नहीं आपके मतिका ऐसे पूरे किसी शंका कनकर आशंका आह न कचिजा जीव संभव सत्यदुत्तम सत्य जायते चित जीवो न जायते नीद्य तदम सत्यम ये किंचित न जाय तो कस जीवो न जायती कोई जीव उत्पन्न होता नहीं असर संभव उत्पत्ति नीद्य यही नहीं कारण नहीं है उसका कारण नहीं उत्पत्ति के लिए तदैतत्तम तो तो तो सत्य तो यही उत्तम सत्य है यत्र किंचित न जाये कुछ भी उत्पन्न नहीं होता कोई भी किसी किसी भी किसी उत्पत्ति उत्पन्न नहीं होता है तक हेतु कस्िजीव न जायते श्लोकाक्षरा व्याकर् भूमिका कहोति के अक्षर की व्याख्या करने के लिए भूमिका करते भगवान भाष्यकार सर्वोप्य मनोनिग्रहा निर्लोहा सृष्टि उपासना उपासना से उत्ता परमार्थ स्वर्प्रपत्ति उपाय न परमार्थ सत्य जितने उपाय कहे गए गये सब तो उपाय रूप से कहे गए परमार्थ सत्य कोई नहीं मनोनिग्रह आदि से ज्ञान ज्ञानाभ्यास वैराग्य सृष्टि भी कही गई स्थिति में मृदाधि जिसे मृद लोहलिंगा की सृष्टि कही गई है उपासना भी कही गई है सर्वो जितने कह गयी उपाय परमार्थ स्वर प्रतिपत्ति उपाय तो है ना परमार्थ स्तर को ब्रह्म उसकी प्रतिपत्ति ज्ञान के उपाय साधन रूप से कहे गयी न परमार्थ सत्या कोई पार्थिक नहीं पारमता एक द्वितीय ब्रह्म सौ मुख्या है सो उपाय कहे गये टीकाने व्यावहारिक सत्यमेव न पार सत्यमित अंगी मानते सिद्धांत जितने उपाय है सो तो व्यावहारिक सत्यता उसमें हे सत्यता नहीं सृष्टि पारम सत्य प्रतिपतिहाँ कही गयी सूची में सत्य ब्रह्म उसके प्रतिपत्ति ज्ञान के उपाय विषय यदुक्त मनो निग्रहादीना मनो निग्रहादिव अद्वैता पूर्व ने कहा त्र के प्रसंग में अपवित प्रतिपत्ति न यदि पार्थिक नहीं तो अद्वैत ज्ञान कैसे होगा यह भी ठीक नहीं व्यावहारिक सत्याना तत्मित हेतु प्रतिबिंबवत्त उपत्तिभाव व्यावहारिक सत्य उपायिक है एक प्रातिभाषिक है जो व्यवहार का <coughs> जिनका बाद हो जाता है रज सर्व सपन दृश्य ये प्रातिभाषिक व्यवहार काल में भी बात हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के बिना भी उनका बात हो जाता है किन्वहारिक व्यावहारिक सत्यो है जिनके ब्रह्म ज्ञान से ही बात होगा ब्रह्म ज्ञान के बिना बात नहीं होता ऐसे व्यावहारिका नाम अभी तत्प्रमित हेतु से सत्य प्रमिति का हेतु व्यावहारिक सत्य भी सृष्टि उपासना ज्ञान अभ्यास मनोनिग्रह जितने उपाय से व्यावहारिक है सत्य प्रमिति के हेतु हो सकता है प्रमित हेतु प्रतिबिंब वेतव जैसे प्रतिबिंब भी सत्य बिंब प्रमिति का साधन है प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान होता है बिंब है वास्तव वा। उसकी अपेक्षा प्रतिबिंब वास्तव है अवास्तव वा प्रतिबिंब के द्वारा वास्तव बिंब का जैसे ज्ञान होता है ऐसे व्यावहारिक सत्य उपायों के द्वारा के, के ज्ञान हो सकता है नाम उपायना व्यावहारि की सैदी तक शंकाकृत पूर्वपक्ष उपयन व्यावहारिक उपाय पराध्य ब्रह्म बद यह अनुमान विवक्षित है उपाय परमार्थ सत्य है क्योंकि व्यवहार काल में बाध नहीं होता है जैसे ब्रह्म का व्यावहारिक सत्यते न अथवा व्यवहार काल अबाध्य न जो व्यवहार काल में बाध नहीं होता है परमार्थी पारमार्थिक सत्य होना चाहिए ब्रह्म जैसे क्यों नहीं होगा ऐसे शंका करने पर सत्य राह परमार्थ न, तो न कष जाए जीव ये तो परमार्थ सत्य है जीव उत्पन्न तो होता ही न ठीक नहीं तदव स्पष्ट इसका स्पष्टीकरण कर्ता भोक्ता च या, के या न उत्पद्य तो जीव है कर्ता भोक्ता रूप से न कचीद्याप्रकार किसी प्रकार उत्पत्ति ही अतः स्वभाव तो अजस्क आत्मन संभव कारण नीते थे नभाव तो अजन्मा है एक या द्वितीय आत्मा है इसकी उत्पत्ति कारण है ही नहीं अद्वे विषय कुछ ही कारण स्वभाव तो अजत हेतु कर्तव्य स्वभाव अजहे अजहुन से नहीं स्वभाव त्रेतन इसमें दूसरा हेतु कहते हैं। अतः स्वभाव तो अजस्क आत्म न संभव कारण तत्वंतरमे स्पष्ट जो कारण नहीं है एक है उसका स्पष्टीकरण आगे यस्मा नीद तरण तस्मा न कश्य जाए जीवित उत्पत्ति का कारण ही कोई नहीं इसलिए कोई जीवोत्पन्न नहीं होता है उत्तरार्धस्ते श्लोक के उत्तरार्ध्य न जाय इत की व्याख्या पूर्वेश उपायन उम्मीदवार सत्याना तद उत्तम सत्य उपाय रूप से जो कहे गए हैं मनो निग्रह ज्ञानाभ्यास विषय में दोष दृष्टिवैराग्य उपासना आदि कही गए। है जितने कहे गए हैं सत्यानाम ये तत्तम सत्यम उपायतन जितने कह गए उस सत्य व्यावहारिक सत्य इनमें से पारमार्थिक सत्य हुई है ये किंच नजाए थे ये सत्य सर्ग ब्रह्म सत्य सर्ग ब्रह्म है उसमें कुछ भी न जायते अत्री मा न जाए अणुत्र स्वचोट है कुछ भी नहीं किसी पति कूषु उपायुक्त पूर्वसुत पूर्व ग्रंथेश पूर्वग्रंथ में श्लोक में सर्व अद्वैत प्रकरणपरसमाप्ति अणु कि इति थी थी। है है। से, द्वितीय द्योतक अद्वैत प्रकरण पर समाप्ति का द्योतक अद्वित प्रकरण तृतीय प्रकरण समाप्त हुआ उसके आगे चतुर्थ प्रकरण है इसका नाम है अलाक शांति <laughs>